मंत्राठ सहनावतो सहनौ भूनत् सह वीर कर्वा वह तेजस्विनावीतस्त विषा ओम शांति शांति शांति आपको नमस्ते और योग दर्शन पाठ साधन पाद में आपका स्वागत है और हम जो है पाठ पढ़ रहे थे अविद्या क्षेत्र उदाराणाम माने आगे जो अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश ये जो क्लेश हैं ये आगे वाले जो प्रसुप्त सोए हुए कमजोर विचिन्न और उदार वाले जो है उदार अवस्था वाले जो अस्मिता राग क्लेश हैं उनका उनका जो उनका जो क्षेत्र है है है है है वह अविद्या अविद्या प्रसव भूमि उत्पत्ति स्थान इसमें से हमने द्वेश्त किसे कहते हैं ये बता दिया था प्रसुप्त पर चर्चा चली थी अब तनु है तनु भी हमने बता दिया था जी। कि तनुत्वम उच्चते तनुत्व मतलब बोल रहे है की वो जो क्लेश है, क्लेश ये भावना से उपहत होते हैं जब प्रतिपक्ष भावना के द्वारा जो हम इसको नष्ट करने का कोशिश करते हैं तब ये तनु होते हैं इसलिए ते प्रतिपक्ष पहता क्लेशा तनुभवंत वे प्रतिपक्ष भावना से उपहत वे माने ते क्ले वे जो अस्मिता आदि जो क्लेश है वे प्रतिपक्ष भावना से उपथ हुए हिंसित हुए नष्ट किए हुए क्लेश क्लेस पनु होते हैं कमजोर होते हैं यहाँ तक हो गया था अब विच्छिन्न अवस्था के किसको कहते हैं इसकी बात कर रहे हैं तो मुझे तथा विच्छिद विच्छिद तीन तीन आत्मना पुनः समुदाय चरंती थी विचिन्ना बोल रहे हैं कि विचिन्न का मतलब होता है कि तथा विचिद्य विचिद्य मे टूट टूट करके छिदिर द्वैधीकरण है तो टूट द्वैधीकरण टूटना होता है ना जी एक चीज को दो छिद्र हाँ, छिदिर करने है दो करना, दो करना आप यदि लकड़ी काट रहे हैं लकड़ी को आप जब कुल्हारी से काटते हैं एक से तो दो हो जाते हैं छिद्ती देवदत्ता का देवदत्त काष्ट को काटता है छेदता है टुकड़ा करता है इत्यादि होता है दो टुकड़ा करता तो ऐसे ही यहाँ पर छिद करण है इसलिए विचिद्यक्वा प्रत्येक हो गया है तो विच्छिद्य विचिद्य का मतलब हुआ कि टूट टूट कर क्या अर्थ तो जी टूट टूटकर टूट टूटकर टूट टूटकर तेन तीन आत्मना उसी उसी रूप से तेन तीन आत्मा तो क्या जी उसी उसी रूप से पुनः समुदाचरंती पुनः पुनः वह सम्यक रूप से आचरण में आते हैं प्रकट होते हैं सम उपसर्ग है उत्तसर्ग है अंग उपसर्ग है चर धातु है तो आचरणती तो समझते ही है आचरण आचरण में आते हैं सम मान्य सम्यक रूप से उत्त हाँ, उत आचरणती उदाचरती तो माने प्रकट होते हैं आचरण में आते हैं तो विन्न कहलाते विन्न वो विछिन्न है अर्थात टूट टूट करके मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए राग है अस्मिता है राग है द्वेष है तो जिस समय राग है उस समय द्वेष नहीं है और जिस समय द्वेष है उस समय राग नहीं है या जिस समय एक में राग है तो दूसरे चीज में राग नहीं है तो ये टूट टूट करके हुआ जी एक अर्थात एक उभरा तो दूसरा दब गया तो विच्छिद्या विच्छिद्या उन्हें दब दब कर भाव हुआ दब दब करके शब्दार्थ है टूट टूट कर तो एक जब दबा जिस समय हमें क्रोध आ रहा है तो प्रेम नहीं है प्रेम दबा हुआ है प्रेम का तार तब में टूट गया हुआ है प्रेम का जो सिलसिले बार जो प्रेम है वो टूट गया और जब प्रेम है तो वह क्रोध तो टूट गया तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि विचिद्य विचिद्य टूट टूट करके उसी उसी रूप से जिस रूप से टूटा था राग था राग टूट गया द्वेष द्वेश द्वेष टूटा था राग आ गया इत्यादि तो जिस जिस रूप से टूटा था तो टूट टूट करके उसी उसी रूप से पुनः दोबारा जब प्रकट होते हैं दोबारा जब आचरण में आते हैं तो उसको विचिन्न कहते हैं तो पुनः आचरण में आने वाले का नाम विछिन्न हो गया समझ गए जी बोल रहे कथम कैसे तू बोल रहे हैं कि देखो राग काले क्रोध से अदर्शनाथ वैसे कैसे उस उस रूप से टूट टूट करके उस उस रूप से पुनः प्रकट होते हैं आचरण में आते हैं बोल रहे हैं कि जब क्रो क्राग कर रहे होते हैं राग का मतलब समझते हैं ना जी राग मने सुखानुषयी राग सुख भोगने के बाद जो उस वस्तु के प्रति या उस सुख के प्रति जो भावना बनती है लालच की भावना बनती है उसी का नाम तो राग है तो राग के समय में क्रोध का दर्शन नहीं होता है जब हम किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति किसी विषय के प्रति किसी वस्तु के प्रति या किसी भावना के प्रति सुख आया तो सुख एक जो गुण है तो किसी गुण के प्रति जब हमें राग होता है तो उस राग के समय क्रोध का दर्शन होता है क्या करें कि राग काले क्रोधस्य से अदर्शनाथ राग के समय में क्रोध का दर्शन न होने से राग के समय में क्रोध का दर्शन न होने से हेतु दिया पीछे जो का टूट टूट करके उस उस रूप से पुनः पुनः जो आना होता पुनः पुनः जो प्रकट होने वाला होता है पुनः पुनः जो आचरण में आते हैं तो कैसे अर्थात जिस समय राग है उस समय क्रोध टूटा हुआ है है ना जी हाँ जी। और जिस समय क्रोध होता है उस समय राग टूटा हुआ है तो ये कह रहे कि राग काल में क्रोध का दर्शन न होने से इसी से पता चलता है कि टूट टूट करके उस स्वरूप से पुनः आश्रम आना जिस समय राग था परंतु जिस समय क्रोध था तो क्रोध टूट गया और पाले राग भी था क्रोध भी था द्वेष भी था तो जब जिस समय राग है तो उस समय द्वेष टूट गया हुआ है जिस समय द्वेष है उस समय राग टूट जाता है इसलिए करें कि राग काले क्रोध से दर्शनात राग के समय क्रोध नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्रोध हमारा समाप्त हो गया कोई ये नहीं कह सकता अपने आप को कि अब मैं क्रोध नहीं करता हूं या जिस व्यक्ति के प्रति राग है जिस वस्तु के प्रति जिस राग है तो जिस व्यक्ति के प्रति राग है तो अब हमारे अंदर क्रोध नहीं है क्रोध पर मैं विजय प्राप्त कर लिया है ये भ्रांति में नहीं आना चाहिए समझ गए हाँ जी ये करें कि नी राग काले क्रोध समुदाचर की, तो कि राग के समय में क्रोध उभर करके नहीं आता है आचरण में नहीं आता है प्रकट नहीं होता है राग के समय और राग क्वचित दृश्य मानो न विषयांतरे नास्ती ये जो उदाहरण दिया जा रहा है देखिए एक होता सजातीय एक है विजातीय दो तरीके का दो तरीके से समझाया जा रहा है तो यहाँ पर विजातीय बोलते न ही राग काले क्रोध समुदाचरित तो राग का विजातीय क्या है राग का विजातीय धर्म क्या है उसका भिन्न भी, क्रोध भी, है अच्छा जी और राग का विजातीय क्रोध हो गया ना जी हाँ जी तो यहां पर विजातीय का उदाहरण दिया जा रहा है कि न ही राग काले क्रोध समुदाचरती राग के समय में क्रोध उभर कर नहीं आता है क्रोध प्रकट नहीं होता है क्रोध आचरण में नहीं आता है क्वचित दृश्य मानो और कहीं पर दृश्य मानो, बोलने कि मानो ना बोल रहे क्वचित दृश्य मानो नष्यांतरे नाश थे बोल रहे हैं कि भाई कहीं दिखा जाता हुआ यदि राग कहीं पर देखा जा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि विषयांतरे बोल रहे कि क्रोध में न राग काले क्रोध समुदातरती रागश्च पर आगे करे कि रागश्च क्वचित दृश्य राग कहीं देखा जाता हुआ मन यदि अर्थ कहीं पर राग देखा जा रहा है रागा कौचित दृश्य मान विषयांतरे रागा न अस्तिति न ऐसा करके इसका करेंगे कि भाई अब ये जो है आगे जो हम दिया जा रहा है वो सजातीय का दिया जा रहा है किसका दिया जा रहा जी सजातीय अच्छा सजातीय का दिया जा रहा है एक तो दिया गया कि भाई राग काल में क्रोध प्रकट उभर कर नहीं आता है ये तो विजातीय हो गया अब एक में राग है अब दूसरे में राग नहीं है तो ऐसी बात नहीं है यहां पर ये कह रहे हैं कि रागस क्वचित दृश्य मान मैंने कहीं पर राग देखा जाता हुआ न ना विषयांतरे नास्ति, विषयांतरे नास्ति, विषयांतर दूसरे विषय में राग नहीं है ऐसी बात नहीं है समझ लिया एक में राग है तो दूसरे वस्तु में राग है ऐसी बात नहीं है दूसरे वस्तु में राग जो है वो दबा हुआ है परंतु है राग उसके प्रति भी यदि हमारा अपने बेटे के प्रति राग है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस समय बेटे के प्रति राग कर रहे हैं तो पत्नी के प्रति राग नहीं है या पत्नी के प्रति राग कर रहे हैं तो अन्य दूसरे प्रति के राग नहीं है ऐसी बात नहीं है तो यही कर सजातीय रहा है कि ये भी नहीं समझना चाहिए कि कहीं पर राग दिखाई दे रहा है तो अब वहां तो राग दिखाई दे रहा है तो उसी वस्तु में अब राग है दूसरे में राग नहीं है ये यही कर रागश्च क्वचित दृश्य मान राग कहीं दिखाई जाता हुआ देखा जाता हुआ न विषयांतरे ना अस्थि विषयांतरे ना विषय ऐसा इसका अनुभव करेंगे कि रागस् क्वचित दृश्य माना विषयांतरे नास्ती ना। नास्ती कोमा दे करके फिर न कर देंगे समझ गया अनुभ में अन्वे. बोल रहे हैं कि भाई कोई कह सकता है कि राग कहीं देखा जाता हो तो विषयांतर में तो होगा ही नहीं राग तो बोल रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है तो कहीं राग कहीं दृश्यमान कहीं देखा जाता हुआ विषयांतर में नहीं है न ऐसी बात नहीं है ऐसा मत समझो विषयांतर में भी होता है क्या उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए नई तस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्त इति अन्यासु स्त्रीसु विरक्त बोल रहे हैं कि ये चैत्र किसी व्यक्ति का नाम है एक उदाहरण दिया है आ, उसका नाम कई बार आया पीछे भी आया है हाँ वो कोई चैत्र उस समय नाम होता होगा आ, कोई ना कोई तो चैत्र जो है चैत्र कोई ना कोई नाम दे के समझाना तो पड़ेगा हाँ जी किसी व्यक्ति विशेष का नाम देंगे तो शायद नाराज हो जाए इसीलिए इस तरीके का नाम दिया जाता है तो चैत्र चैत्र जो है चैत्र एक स्त्रियाम रखता चैत्र नामक व्यक्ति जो है एक स्त्री में, में, में, में आसक्त है चरित्र नाम का व्यक्ति एक स्त्री में आसक्त है इस प्रकार अन्य स्त्रियों से उनका विरक्ति है अन्य स्त्रियों में उसका वैराग्य है अन्य स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं है अन्य स्त्रियों में आसक्त हुआ नहीं है ऐसी बात नहीं है समझ गए अब यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है में उस दबा हुआ हो सकता है मगर ऐसी हाँ, नहीं है कि खत्म हो कोई व्यक्ति है अब कोई व्यक्ति है अब यदि हमारी पत्नी है कोई व्यक्ति है उसकी पत्नी है अभी उस व्यक्ति का उसके अपने पत्नी में राग है परंतु तो यदि सपोजित पत्नी की मृत्यु हो गई या पत्नी डिवोर्स हो गया अब वो डिवोर्स हो गया और पत्नी की मृत्यु हो गई तो अब दूसरे स्त्री सामने आया तो उसके प्रति उसका राग नहीं है वैराग्य है ऐसी बात नहीं है सामने उपस्थित होने पर वह उभर जाएगा। जब तक उसको दग्ध बीज नहीं किया जाएगा तब तक तो छुपाई हुआ है मन में जी उसको तपस्या तो करना ही पड़ेगा उसको लड़ना तो पड़ेगा ही उस चीज से जब तक पी लड़ेगा अपने मन में अपने मन में जो राग है उसके प्रति नहीं लड़ेगा प्रतिपक्ष भावना जब तक नहीं लाएगा तब तक राग थोड़े समाप्त होएगा तनु थोड़े होएगा कमजोर थोड़े होएगा फिर ऐसे करते करते दग्ध भी थोड़े होएगा तो इसीलिए यहां पर करे एक स्त्रियाम चैत्रो रखता एक स्त्री में चैत्र आसक्त है यी इस प्रकार अन्यसु स्त्री शु तो अन्य स्त्रियों में वह अविरत है अनासक्त है उस अन के प्रति उसका वैराग्य हो गया ऐसी बात नहीं है न का ऐसा कर देंगे रखता, विरक्ता, इति विरक्ता न समझे और ऐसे वहां पर भी तो इति इतिहाय कर लीजिएगा कि क्वचित दृश्य मानो विषयांतरे अस्थि इति न रागस क्वचित दृश्य मानो विषयांतरे नाला नहीं लिखा हुआ है छूट गया या पता नहीं जो भी हो परंतु वहां पर भी यही होगा कि कहीं राग देखा जाता हुआ विषयांतर में नहीं है ऐसी बात नहीं है तो ऐसे ही वही शैली यहाँ पर भी है कि न, न एक कश्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्त इत्यासु इति अन्यासुशु विरक्त कर दिए तो वो नौ निका में नौ जो है इति के बाद नौ कर समझ गए तो एक स्त्री में चैत्र आसक्त है इस प्रकार अन्य स्त्रियों में विरक्त है अनासक्त है ऐसी बात नहीं है इति मने ऐसी न माने नहीं ऐसी बात नहीं है किंतु तत्र रागो लब्धवृत्ति ही अन्यत्र भविष्य वृत्ति परंतु क्या है वहां वो जो स्त्री है वर्तमान में जो स्त्री है उसमें राग लब्ध वृत्ति वाला है और अन्यत्र जो है दूसरे स्त्री में जो है भविष्य वृत्ति वाला है स्त्री का उदाहरण है किसी भी वस्तु में एक सामान्य सर्ट से लेकर के और बड़े से बड़े चीज तक बिल्डिंग तक हर चीज को ले लेना है जिस जिसके जो भी है जिससे हमें सुख मिलता है आ, उन सबके प्रति राग की बात या देश इत्यादि की बात कही जा रही है तो लब्ध वृत्ति राग जो है वहा उसमें उस स्त्री में उस वस्तु में, में लब्ध वृत्ति वाला है लब्ध वृत्ति वाला का मतलब तो क्या आजी वहां लब्ध वृत्ति लव्ध मन उपलब्ध है वृत्ति जिससे या लब्ध लब्धवृत्ति वाला वृत्तिम लब्धवान इति लब्ध वृत्ति ऐसा कह सकते हैं जिससे वृत्ति वृत्ति समझ ना जी हाँ जी जो पीछे जो वृत्ति पढ़ के आए हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निध्या स्मृति इत्यादि जो वृत्ति है तो ये मन तीन प्रचार जो अवस्था है प्रसुक्त तनु विचिन्न उदार तो जिस समय राग प्रसुप्त था या तनु था या विचिन्न था अब उससे भिन्न क्या हो गया वह अवस्था में जो राग या तनु अवस्था में विचिन्ना अवस्था में जो राग था अब वह उपलब्ध वा वृत्ति वाला हो गया है क्योंकि राग अपने अपने वृत्ति है ना जी विपर्य एक वृत्ति है ना विपर्य एक वृत्ति है और वृत्ति जो है वह विपरीय को ही कहते हैं अविद्या राग राग एक विपरीय वृत्ति है, है ना जी उल्टा ज्ञान है ना हाँ, ठीक है हाँ, ये मिथ्या ज्ञान है? है तो जिस समय प्रसुप्त अवस्था में जो राग था अब वह वा अवस्था वाला जो राग है वह क्या है उपलब्ध है उप उदार है उ, उदार अवस्था मान उदार में हो गया है इसलिए करें कि राग लब्ध वृत्ति ही तो लब्ध वृत्ति में दो तरीके से इसका विग्रह कर सकते हैं भाव के आधार पर करेंगे तो वृत्तिम लब्धवान माने वृत्ति को प्राप्त हुआ उपलब्ध होने वाला वृत्ति को प्राप्त होने वाला अर्थात उपलब्ध होने वाला वह वा जो प्रसुप्तावस्था में था वह उभर करके आ गया उपलब्ध होने वाला वृत्ति के रूप में उपलब्ध होने वाला प्रकट होने वाला जब वह अवस्था में रहता अवस्था में रहता है या विचिन्ना अवस्था में रहता है या तनु अवस्था में रहता है जब राग तो वह वृत्ति रूप में नहीं है ना जी वह प्रकट रूप में नहीं है ना वह वृत्ति रूप में नहीं है दबा हुआ है तो अब वह प्रकट हो गया वृत्ति रूप में इसलिए कह रहे हैं कि लब्ध वृत्ति ही वहां पर राग जो है लब्ध वृत्ति वाला है वृत्ति को उपलब्ध करने वाला है वृत्ति रूप को वृत्ति को उपलब्ध करने वाला है या इसको ऐसा कर, कर सकते हैं कि इसका विग्रह ऐसा कर सकते हैं कि लब्धा वृत्ति लब्धा वृत्ति ये ना न में, जिसके द्वारा वृत्ति उपलब्ध किया जाता है वृत्ति को प्राप्त किया जाता है वो लब्धवृति कहते हैं तो जिसके द्वारा वृत्ति को प्राप्त राग के द्वारा रागेन राब के द्वारा वृत्ति की उपलब्धि होती है वृत्ति की उपस्थिति होती है उपलब्धि मतलब क्या हुआ जी उपस्थिति उपलब्ध होता उपलब्धा है उपलब्धा वृत्ति ना तो राग के द्वारा वृत्ति की उपलब्धि हुई इसलिए वह लब्ध वृत्ति वाला राग हुआ अर्थात उभरा हुआ हो गया वर्तमान में उपस्थित है इसलिए कह करें कि तत्र रागो लब्ध तत्रोल ही वहां पर लाग लब उपलब्ध वृत्ति वाला है वहां पर उपस्थित राग है उसमें उस स्त्री में और अन्यत्र दूसरे स्त्री में भविष्यत वृत्ति भविष्य में होने वाला है जब यदि कोई वह उपस्थित हो गया हमारी पत्नी नहीं है अपनी पत्नी नहीं है या कि कोई किसरे तो दूसरे यदि कोई आया तो उस समय तो वह राग उपस्थित हो गया भविष्य वृत्ति सही तदा प्रसुतो विनो भवती भविष्य सही बोलते है सही मान वह भविष्यत वृत्ति वाला जो राग है भविष्य में होने वाला जो राग है तो भविष्य में होने वाला राग भविष्यत वृत्ति वाला जो राग है स माने भविष्यत वृत्ति का मतलब क्या जी भविष्य में होने वाला भविष्य में होने वाला भविष्य में होने वाला राग सही राग मान भविष्य वृत्ति ही वह भविष्य वृत्ति वाला जो राग है वह तदा उस समय अर्थात जिस समय लब्ध वृत्ति वाला है जिस समय वह राग उभर करके आया हुआ है प्रकट है, है उपलब्ध वृत्ति वाला है उस समय वह जो है भविष्यत वृत्ति वाला जो राग है प्रसुप्त है होता है तनु होता है या विचिन्न होता है समझ गया जी समझ गया हाँ प्रसुप्त होगा तो या प्रसुप्ता अवस्था में होगा तनु अवस्था में होगा विचिन्न अवस्था में होगा कोई ना कोई होगा तो प्रसुप्त तनु विन्न होता है वह भविष्यत वृत्ति वाला राग सो प्रसुप्त होता है तनु होता है विचिन्न वाला होता है समझ गए विचिन्न का मतलब सब विचिन्न की व्याख्या कर दिया इन्होंने यहां तक विछिन्न तक का था अब विचिन्न के बाद क्रम प्राप्त जो है उदार उदार आया है उस उदार की भी व्याख्या कर रहे हैं उदार पर एक कुछ बोल रहे हैं बोल रहे है कि विषय यु लब्धवृति ही स उदार बोलते विषय में आलंबन में जो विषय में जो लब्ध वृत्ति वाला है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि जो है लब्ध वृत्ति वाला है वह उदाहरण है जी जो अस्मिता जो राग जो द्वेष जो अभिनिवेश ये जो क्लेश हैं ये क्लेश उपलब्ध वृत्ति वाले हैं प्रकट वृत्ति वाले हैं है। अर्थात इस अस्मिता के द्वारा राग के द्वारा द्वेष के द्वारा अभिनिवेश के द्वारा जब वृत्ति उपलब्ध की जाती है प्राप्त की जाती है तो वह अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश लब्ध वृत्ति वाला हो गया माने विषय जो लव्ध वृत्ति ही विषय में जो लब्ध वृत्ति वाला है उपलब्ध वृत्ति वाला है प्रकट वृत्ति वाला है, है। उसमें उसकी प्राप्ति है तो वह उदार कहलाता है वह क्या कहलाता है जी उदार उदार प्रकट है उस समय वो प्रकट वो प्रकट है, है। हाँ। इस पर विचार कीजिएगा हमने जो है लब्धवृति में दो तरीके से हमने बताया विग्रह लब्धावृत्ती मैंने ये न सॉरी ये नब्ध लब्धावृत्ति न, न जिसके द्वारा जिस क्लेश के द्वारा अविद्या अविद्यालय अस्मिता राग जैसे कोई भी ले लीजिएगा तो उसके द्वारा जिसके द्वारा वृत्ति प्राप्त होती है वर्तमान में वह हो गया लब्ध वृत्ति वाला और जिसके द्वारा वृत्ति प्राप्त आगे होगी अभी नहीं अभी छुपा हुआ प्रसोत्तम विचिन्न है तो हो गया भविष्यत वृत्ति वाला है ना जी, हाँ जी। आ, लब्ध है वृत्ति जिसके द्वारा ऐसा हो गया हिंदी में अर्थ कि लब्ध है वृत्ति जिसके द्वारा तो जिसके द्वारा वृत्ति लब्ध है जिसके द्वारा वृत्ति प्राप्त किया जाता है वो लब्ध वृत्ति हो गया आगे है सर्व एव एते क्लेश विषयत्वात अतिक्रामंती सॉरी गलत मैं बोल दिया सर्व एवं एते क्लेश विषय तम निक्रामंती ना नातिक्रामंती यहां प्रश्न किया जा रहा है बोल रहे हैं कि बताओ श्रीमान जी अविद्या क्लेश है कि नहीं अस्मिता क्लेश है कि नहीं राग क्लेश है कि नहीं द्वेश क्लेश है कि नहीं अभिवेश क्लेश है के नहीं। है ना जी ये सभी क्लेश है ना हाँ जी तो जब अस्मिता क्लेश है राग क्लेश है द्वेष क्लेश है अभिनिवेश क्लेश है तो क्या ये ये जो ये सभी जो है अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश विशेष रूप से हालांकि अभिद्यास्मिता राग द्वेश, हाँ। राग द्वेश सब आ जाएगा परंतु तो यहां क्रम प्राप्त अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश की बात कर रहा है वह तो अविद्या तो क्षेत्र है ही तो तो आ ही जाएगा तो ये अविद्या भी है, ये क्लेश है कि नहीं मैंने पूर्व पक्षी ने सिद्धांत पक्षी से पूछा जी। तो सिद्धांत पक्षी कह के कि हाँ क्लेस तो है तू बताओ जब क्लेश है तो उसमें क्लेशत्व रहेगा कि नहीं क्लेश है ए, या जब ये सभी क्लेश है तो उसमें क्लेशत्व धर्म है कि नहीं जैसे मनुष्य है तो मनुष्य होने के कारण मनुष्यत्व तो धर्म है कि नहीं जी हाँ जी मनुष्यत्व धर्म मनुष्य में ही होगा ना जी हां जी ठीक है हां जी गोत्व धर्म गो होगा ना पृथ्वीत्व धर्म पृथ्वी में होगा ना हाँ जी तो पृथ्वीत्व मनुष्यत्व गोत्व इत्यादि धर्म है तो गोत्व किस में होगा गाय में हां जी. मनुष्यत्व किसमें ह्यूमैनिटी किसमें होगा बताइए मनुष्य में मनुष्य में मनुष्य में मैंने ह्यूमे ह्यूमैनिटी होगा हाँ जी क्लियर में क्लियरिटी मैंने क्लियरिटी ऐसा कहेंगे क्लियर में क्लियरिटी होगा हां केयरलेस में केयरलेसनेस होगा तो केयरलेसनेस ये धर्म है ना हाँ जी पता है कि नहीं मैं तो संस्कृत के रात पर बता रहा हूं आप लोग अंग्रेजी जानते हैं मुझे नहीं पता ने, तो ने, आप लोग इसको तो क्या कहते हैं परंतु मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए क्योंकि मैं व्याकरण के दिशा बता रहा हूं केयरलेस मैंने बेपरवाह केयरलेसनेस बेपरवाह पना यही कहेंगे ना जी ऐसे ह्यूमन मनुष्य ह्यूमनिटी मनुष्यत्व मानवता मनुष्यपणा क्लियर हो गया क्लियर साफ और क्लियरिटी ये स्वच्छता हुई है हुआ ना जी हाँ जी क्लियरिटी को स्वच्छता कहेंगे ना हाँ जी तो ऐसे ही क्लेश और क्लेश के अंदर क्लेशत्व तो क्लेशत्व धर्म है उसको अंग्रेजी में ह्यूमेनिटी क्लियरिटी क्लियरलेसनेस उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता पता है आपको क्या कहते हैं उसको किसमें जैसे क्लियरिटी क्या है उसकी ह्यूमेनिटी क्या है इसको यदि आपको समझाना होगा अपने विद्यार्थी को तो कैसे समझाएंगे ह्यूमेनिटी क्या है हम तो आपको समझा रहे हैं कि ह्यूमन है ह्यूमन के अंदर धर्म है ह्यूमेनिटी वह धर्म है मानवता मानव का होना तस्य भाव स्वतलो संस्कृत तो में एक सूत्र है कि भाव अर्थ में अर्थल होता है न, भाव स्वतलो भाव और कर्म अर्थ में तु अर्थल तल होता है एक होता है मनुष्यत्व एक होता है मनुष्यता अब अंग्रेजी में पता नहीं क्या भेद है परन्तु संस्कृत में भेद है उसका मानव में मानवता का धर्म है एक ह्यूमन में ह्यूमैनिटी उसकी क्वालिटी uh, है ये धर्म है क्वालिटी तो वक्त क्वालिटी है उसको क्या कहेंगे वो किस अर्थ में आता है हमारे यहाँ पर भाव और कर्म अर्थ में आता है तो मनुष्य का होना ये मनुष्यता है परंतु ये एक सफिक्ष है तव और एक सफिक्स है तल दोनों में सम वेद है मनुष्यत्व और मनुष्यता मनुष्यता मनुष्य के सामर्थ्य को बता रहा है और मनुष्यत्व तो मनुष्य के धर्म को बता रहा है दोनों में ये भेद होता है मैंने वैसे सामान्य रूप से मनुष्यता मनुष्यत्व एक ही चीज कह दे रहे हैं परंतु तो मनुष्यता अलग है मनुष्यत्व तो अलग है अंग्रेजी में ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता नहीं मुझे भी नहीं मालूम मेरे ज्ञान व्याकरण का बहुत कम है अंग्रेजी का जी तो तो यहां पर आइए अपने प्रसंग में आता है ऐसे क्लेश है और क्लेशत्व है।, है ना जी क्लेश एक विषय है क्लेश क्लेश विषयत्व क्लेश विषय हो गया एक तो क्लेश क्लेशत्व तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये क्लेश है कि नहीं हाँ जी तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनवेश ये क्लेश है तो सबके अंदर क्लेशत्व होगा कि नहीं हाँ जी तो क्या ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये क्लेशत्व का अतिक्रमण कर सकता है क्लेश माने इससे आगे बढ़ सकता है अतिक्रमण करना मतलब समझते हैं ना आगे बढ़ना जी माने क्लेशत्व धर्म को या क्लेश छोड़ देगा छोड़ेगा क्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये क्लेश धर्म को छोड़ देगा ना उसका ये तो उसका गुण है उसका गुण है तो नहीं छोड़ सकता तो के जब धर्म को छोड़ ही नहीं सकता अस्मिता राग धर्म को छोड़ ही नहीं सकता तो आपने भेद किया क्यों भेद आपने एक तो दो तरीके का प्रश्न बन सकता है हालांकि एक ही तरीके का किया है परंतु तो, परंतु दो तरीके का प्रश्न बन सकता है कि भाई जब अस्मिता भी अविद्या भी क्लेश है अस्मिता भी क्लेश है राग भी क्लेश है द्वेष भी क्लेश है तो जब ये पांचों क्लेश है क्लेशत्व का जब अतिक्रमण कर ही नहीं सकता तो आपने भेद क्यों किया सीधे क्लेश कह देते एक तो ये क्वेश्चन दूसरा आपने जो है प्रसुप्त तनु विछिन्नोदारा नाम कहा कि अस्मिता इत्यादि जो क्लेश है ये प्रसुप्त है तनु है विचिन्न है उदार है जब क्लेश क्लेशत्व का ये अतिक्रमण कर ही नहीं सकता तो अलग से आपने प्रसुप्त तनुछिन्न और उदार अलग से क्यों कहा हाँ जी नहीं समझे नहीं समझ गया? दोनों एक तो पांच भेद क्यों किए क्लेश के और चारो अवस्थाएं क्यों की उसकी और चारो अवस्था सब तो क्लेश ही है सब तो चाहे वह प्रसुप्त अवस्था वाला हो चाहे तनु अवस्था वाला हो जो विचिन्न अवस्था वाला हो या उदार अवस्था वाला हो चाहे वह अविद्या हो चाहे वह अस्मिता हो चाहे वह राग हो चाहे वह द्वेष हो है तो सब क्लेश तो आपने ऐसा भेद क्यों किया ऐसा क्यों कहा तो यही करव एव ए क्लेश विषयत्व न अतिक्रामंती ये सभी सर्व एव ए ये सभी क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं तो जब क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करते हैं, तो कस्तर ही विचिन्न प्रसुप्त तनु उदार व क्लेश कस्तर ही तो कैसे तो कस्तरी तो कैसे विचिन्न प्रसुप्त तनु उदार अथवा उदार वाला ये क्लेश है ऐसा आपने क्यों कहा उदार या प्रसुप्त तनु विन्न उदार ऐसा <misterius> क्यों आपने ये जो क्लेश है ये प्रसुप्त है तनु है विचिन्न है उदार है इस वाले क्लेश है ऐसा आपने कस्तरी तो कैसे कस्तरी वाले कैसे कथम ये कैसे भेद किया गया कि ये ये ये क्लेश अस्मिता राग द्वेश अभनिवेश ये जो प्रसुप्त है तनु है विछिन्न है उदार है ये क्लेश प्रसुप्त तनु ये क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण कर ही नहीं सकता सब है तो इसलिए सब क्लेश प्रसुप्त इत्यादि क्यों करना प्रश्न समझ आ गया जी हाँ जी ये मैंने इसका जो वास्तविक है उत्तर जो आगे बताएगा उसको उपेक्षा करके बता रहा है इसलिए इसलिए क्ले ही शब्द का दो इसलिए अलग अलग भेद करने पचड़े में क्यों पढ़ना ये है तो बोल रहे उच्चते इस प्रकार है सत्यम एवं ये बात एवाग सही है आपने जो कहा है कि भाई क्लेश विषयत्व का को अतिक्रमण ये नहीं करता ये बात सही है परंतु आप जो करे कि प्रसुप्त तनु उदार ये भेद नहीं करने की बात अब क्लेश विषयत्व उसमें है ही बोलते वो ठीक नहीं है क्यों बोलते सत्य में वे ये इस तरीके की बात आए सत्य में वे इत्यादि तो अर्ध सत्य समझिएगा क्या समझना है जी अर्ध सत्य आधा सत्य है पूरा पूरा सत्य नहीं है नहीं। तो सत्य में बेत ये बात सही है भाई कि ये क्लेश विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करता है किंतु विशिष्टा नाम एवं एसाम विचिन्नादित्व किंतु ये जो विशिष्ट है बताओ अच्छा राग है वो द्वेष है क्या ना उनमें भेद है जी अद्वेष है जो राग है क्या विशिष्ट है ना ये ए, ए, क्या कहते हैं कि जो अभिनिवेश है जो डर है वो राग है क्या ना जो डर है वो, वो, जो, वो है जो जो जो क्या बोलते हैं कि डर है वो द्वेष है क्या नहीं है तो ये विशिष्ट है अलग अलग है अविद्या क्षेत्र है परंतु अविद्या आगे जो कहेगा कि अविद्या किसे कहते हैं तो अविद्या जो है ठीक है वो सभी अविद्याएं हैं, उसके प्रसव भूमि है अविद्या उत्पत्ति स्थान है राग का परंतु वह जो राग है राग अलग है अस्मिता अलग है द्वेश अलग है अभिनिवेश अलग है सब विशिष्ट है सब क्या जी विशिष्ट है और ये अविद्या के कारण ही राग इत्यादि उत्पन्न होते हैं इसीलिए उसको भी अविद्या कह देते हैं वो भी अविद्या है तो अविद्या के कारण राग इत्यादि जो है उत्पन्न होते हैं तो ये अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये विशिष्ट है और ये जब विशिष्ट है अविद्या अस्मिता रागद्व अभिनिवेश जो विशिष्ट है तो विशिष्ट शिष्टया नाम वे तेसाम इन इन्हीं विशिष्टों के विच्छिनादित्व है माने ये राग अस्मिता राग बेस जो ये विशिष्ट है इनमें कुछ दिखता है कि सोया हुआ है माने कुछ सोया हुआ है जिस समय क्रोध आ रहा है उस समय राग नहीं आ रहा है जिस समय राग आ रहा है उस समय क्रोध नहीं आ रहा है टूट टूट करके आ रहा है तभी जो है तनु कमजोर दिखता है तो इस तरीके से तो ऐसा व्यवहार में तो देखा जाता है ना जी प्रत्यक्षम तो ये देखा जा रहा है तो विशिष्ट जो अस्मिता रागद्र सवनिवेश ये जो विशिष्ट है विन इन इन, इन उदार मान विचिन्न प्रसुप्त तनु और उदार ये मैंने उदार है मैने इन्हीं के विचिन्न है इन्ही के है, है। प्रसुप्त है इन्ही के तनुत्व है इन्हीं के उदारत्व है ये विचिन्न प्रसुप्त वाले भी होते हैं तनु वाले भी होते हैं उदार भी वाले भी होते हैं प्रकट भी होते हैं और प्रसुप्त भी होते हैं सब प्रसुप्त तनु विचिन्न और उदार तो ये इसलिए करें कि विशेष एत में वह मैंने इन्हीं विशिष्टों के हाँ, या इन विशिष्टों के ही विन्न दित्य मन विचिन्नादित्य मन आदि है मन ये विशिष्ट ही आदि वाले हैं। तो जब विशिष्ट है तो भेद होगा ही ना जी भेद का विशेषण का मतलब भेदकम विशेषण भेद्यम विशेषम बोल रहे हैं जो भेदक है वही तो विशेषण होता है जैसे सभी कपड़ा है सभी मैं बोला वस्त्र मैं बोला वस्त्र वस्त्र को लाओ तो वस्त्र कोई भी वस्त्र बस में वस्त्र सब में वस्त्रत्व बस, तो है ही तो वस्त्रत्व तो सभी में है इसका मतलब है कि व्यवहार पीला वस्त्र लाओ लाल वस्त्र लाओ काला वस्त्र लाओ नीला वस्त्र लाओ व्यवहार नहीं चलता क्या चलता है ना चलता है और वस्त्र एक पजामा हो सकता है एक कुर्ता हो सकता है एक धोती हो सकती है वो भी अंतर है वो भी हो सकता है तो इसीलिए वहा विशिष्ट के कारण ही भेद होता है तो इसलिए बोलते हैं विशिष्टा नाम वह शाम इन विशिष्टों के ही जो है विचिन्नादित्व है ये वो भी मने वो तो तनु मनेसुप्त जो है ये इस वो देखा जाता उस विशेष है इसलिए विशेष में विशेष हो गया उसका नाम अलग से हो जाएगा इसमें क्या उन रहा है क्ले, ये बात हो कि क्लेश विशेषत्व का अतिक्रमण नहीं करता है तो जो है वो होगा ही निभेद समझ गया हाँ ये लेकर है कि किन्तु विशिष्टा नामे बेस विचिन्नादित्व बोल रहे हैं कि यथव प्रतिपक्ष भावना तवृत्त तथा स्व्यंज कांजन अभिव्यक्त सर्वी क्ले अविद्या हा। हा? बोल रहे हैं कि देखो यथ जैसे ही यथव मन जैसे ही प्रतिपक्ष भावना तृत्त जब प्रतिपक्ष भावना करते हैं जब राग आया और राग के प्रतिपक्ष भावना हमने यदि किया प्रतिपक्ष भावना मतलब ये मन में हमने सोचा कि भाई ये दुख देने वाला है राग ये द्वेष दुख देने वाला है क्रोध दुख देने वाला है अस्मिता दुख देने वाला है अज्ञानता प्रदान करने वाला है अनंत दुख देने वाला है इत्यादि जो प्रतिपक्ष भावना है मन दोष का दर्शन करना प्रतिपक्ष भावना है प्रतिपक्ष भावना का मतलब क्या है जी पीछे भी आपको मैंने बताया था मैंने प्रतिपक्ष भावना मैंने दोष का दर्शन करना है? जब तक दोष नहीं देखेंगे तब तक उससे हम दूर हट ही नहीं सकते वैराग्य होता ही है इससे दोष दर्शन से यहाँ पर अमेरिका में क्या कहते हैं अमेरिका में कहते हैं कि भाई बी पॉजिटिव नो को निकाल दो मैं अपने मंदिर में इसी से परेशान रहता हूं ये कि ये लोग कहते हैं कि निगेटिव मत बोला करो हर जगह अमेरिका में कहता है परंतु ये गलत है ये सिद्धांत ही गलत है ये न को यदि निकाल देंगे तो ये ये जो न्यायालय समाप्त हो जाएगा ये राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा राष्ट्रपति बनना ये बनना प्रधानमंत्री बनना सब समाप्त हो जाएगा को निकाल करके देख लीजिए यदि कोई चोरी कर रहा है और ये कहा कि चोरी मत करो देखिए चोरी बढ़ता कि नहीं बढ़ता है यदि कोई किसी को गोली मार रहा है बोलो कि गोली मत मारो देखिए बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? रास्ते में चल रहे हैं लाल बत्ती आ रहा है और कह दीजिए ना भाई पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव रहो लाल बत्ती आए या हराबत्ती रहे चलो गाड़ी चलाओ देखिये टिकट आती कि नहीं आती है इसलिए न को निकाल नहीं सकते किसी भी चीज को अति सर्वत्र बर्जयत यदि मीठा अधिक हम खाने लग जाएंगे ना तो डायबिटीज हो जाएगा किसी भी चीज को अति नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को बैलेंस में रखना चाहिए हाजी कुछ बोलना है इस पर आचार्य हेलो हेलो कट गया है तो ये जो ना मैं अपने मंदिर वाले से इसलिए परेशान रहता तो हालांकि तो मैं बोलना ही छोड़ दिया हाँ नौ ना नाम का मंच पर बोल नहीं सकते हाँ अब तो कौन कहता है, वो बात छोड़ दीजिए कौन कहेगा तो यही के व्यक्ति कहेंगे मुख्य व्यक्ति कहेंगे कट गया हाँ हेलो नमस्ते आचार्य जी कट गया नमस्ते हाँ जी जी तो, तो मैं बता रहा था कि प्रतिपक्ष भावना हाँ, न को निकाला नहीं जा सकता हाँ जी शब्द शास्त्र से न को निकालेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी हानि हो जाएगी जो मैं उदाहरण दे रहा था तो समझ में आ रहा था कि नहीं हां जी हम नहीं अमेरिका का उदाहरण दे रहे थे हाँ अमेरिका तो में, तो तो में तारी क्या कहते है लोग नहीं भावनाएं हैं ये पचास साल पहले इस तरह नहीं था मैं आपको बताता हूँ कि हर एक में अच्छा। ये थोड़ा इम्प्रेशन हुआ था कि लोग जो दबे हुए हैं उनका अस्टीम कहते हैं उसका अर्थ होता है कि उनकी उनके मन में ऊंची उनके मन में अपने अंदर आ, क्या कहना चाहिए गर्व आना चाहिए उस कारण उसको अस्टीम कहते हैं कि आत्म गर्व कह लीजिए अस्टीम उसका अर्थ हो जाता है की उसको बढ़ाओ बच्चों को नाना ना करते रहो सारा दिन ना करने की भी आवश्यकता है ये था कि सारा दिन ना करो पूरे सारा दिन परंतु तो आज आज कल देखिये जैसे पहले ये तो था कि सारा दिन ना ना ना मत करो आज करे सारा दिन हाँ हाँ हाँ हा, करो नहीं वो गलत बात है बिल्कुल वो भी तो गलत है न आज जो है आज देख लीजिए ना ने कितना बड़ा बीमारी न हटाने के कारण लोगों में गलत धारणा के कारण कितनी बड़ी बीमारी फैल गई है आज जो अमेरिका में जो डिवोर्स होता है किसके कारण हो रहा है जी छोटी छोटी बातों से शुरू हाँ हाँ के कारण ही तो डिवोर्स हो रहा है जी माने उसको बचपन से ये नहीं सिखाया गया कि भाई दुख नाम की भी चीज होती है इसको टॉलरेट करो हाँ जी काम ना करो तो गलत काम ना करो ये सिखाया ही नहीं गया बच्चे को मत बोलो है? तो इसीलिए जो है डिबोर्स इतना बड़ा हो रहा है किसी को कुछ कहा नहीं सकते गलत चीज भले ही क्यों क्यो न कर रहा उसको कुछ कुछ का नहीं सकते एक बात तो नहीं है कहते तो अभी भी ना है मगर ये ट्रेंड ज्यादा हो गया कि कि ना ना ना बहुत देखिए तो हमारे तो मंदिर में तो हम ये कहते हैं जिस दिन हम यदि मान लीजिए कि मंच पर कभी मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया उस दिन मेरी खैरियत नहीं मैं अपनी बात रहा हूं आप ठीक कह रहा हूँ हम जो है इतने डरते हैं हम इतने ये करते हैं अभी कुछ दिन पहले अभी कुछ दिन पहले की घटना में बता रहा हूँ आपको अभी कुछ दिन पहले जो है होलिका दान के ऊपर लेख लिखा लेख कहीं से आया था मुझे अच्छा लगा तो उसको मैंने हमारा जो ग्रुप है वाट्सअप में भेज दिया मैंने नहीं लिखा था ए आर्य समाज बड़ा बाजार कलकत्ता से आया था वहां से मुझे भेजा गया था अब उनको कहां से आए वो लिखे वही लिखे होंगे एक आचार्य राहुल थे वहां पे तो उन्होंने बहुत अच्छा कमाल का लिखा हुआ था उसको मैंने भेज दिया उसको भेज दिया तो उसमें से वो जो है एक ना समझ है एक कोई व्यक्ति है यहाँ पर मंदिर में आजकल तो नहीं आ रहा है हमारे ऊपर लाछ लगा दिया आचार्य जी के कारण मैं मंदिर नहीं वो माता की चौकी करता है वो और यहाँ पर भी आता था आता है इस तरीके से अब वो जो है सब कहते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है जो भी है हम भी सम्मान करते थे उसने ये जो है डॉक्टर चंद्रा जी को फोन किया विष्णु जी को फोन किया सबको फोन किया बोलो कि उसको क्षमा मांगने के लिए उसको जो है ये करने के लिए मूर्ति पूजा को उसने विरोध क्यों किया उसने ये क्यों किया उसने इसमें खंडन क्यों किया नहीं तो मैं आकर के सभा में जो है मैं बोलता हूँ और मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा और मैंने उसको अपने तरीके से लेख लिख करके फिर उसमें से जो है ये था हटा करके और लेख एक तो पहले मैं लिखा नहीं था तो मैं लिखा नहीं था तो मेरे ऊपर ये करना नहीं चाहिए था तो यदि मान लीजिए कि यदि मैं भेजा तो उसके कारण यदि मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी बात थी और उसने से हटा दिया और फिर मैं अपने शब्दों में लिख करके मैंने एक किया और फिर मैंने कहा कि आगे इस पर मैं ध्यान रखूंगा अब बताइए क्या कहेंगे नहीं देखिए यहाँ पर जो है की लोग धन के कारण सत्य से घबराते हैं जी तो सत्य बात कह रहा हूँ जो भी हो तो कहने का अभिप्राय है की ना ना भी बहुत जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल दोष का जब तक दर्शन नहीं देखे करेंगे तब तक वैरागी ही नहीं होगा बिल्कुल अपने अंदर दोष का दर्शन देखने का कोशिश करें कि भाई ये राग जो है ये द्वेष जो है ये अस्मिता जो है ये अभिवेश जो है ये सभी हमें अनंत दुख को देने वाला है ये हमें बोल रहे कर्म विपाक को जबरदस्ती लाने वाला है जन्म आयु भोग को लाने वाला जब भी जन्म आयु भोग रहेगा तब तो तक तो तो दुख रहेगा ही दुख से हम वंचित नहीं हो सकते इसलिए करें कि यथेव प्रतिपक्ष भावना तो जैसे प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त क्या वह जो है वह निवृत्त हो जाता है वह अविद्या इत्यादि जो है निवृत्त हो जाता है वैसे ही स्व वह जो राग जो है मान अस्मिता है राग है द्वेष है अभिनिवेश है इस स्व माने अविद्यामिता राग द्वेश अभिनिवेश मैने ये मैंने राग द्वेष अभिनिवेश ये इनके जो व्यंजक है इनके जो प्रकाशक है इनके जो उद्बोधक है है? उस राग इत्यादि क्लेश के उदबोधक प्रकाशक के कारण माने स्व और अंजने न तो उसके अंजन मने कारण अंजन का मतलब क्या है जी कारण तो माने राग इत्यादि के उद्बोधक के जो कारण है जैसे राग है अब हमें मिठाई अच्छा लगता है अब मिठाई अच्छा लगता है तो मिठाई के प्रति हमारा राग है अब जो है उस राग का उदबोधक हो गया उदबोधक उद्बोधन करने वाले तो माने राग का उदबोधक जो कारण राग को उदबुद्ध करने वाला राग को प्रकट करने वाला कारण हो गया मिठाई उस मिठाई से फिर जो है राग अभी व्यक्त हो जाएगा तो जैसे प्रतिपक्ष भावना से निवृत्त होता है राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता इत्यादि अस्मिता इत्यादि का ऐसे ही वह राग इत्यादि के उद्बोधक जो कारण है राग इत्यादि के उद्बोधक उद्बुद्ध करने वाला प्रकाश करने वाले जो कारण है उस कारण से वह अभिभक्त हो जाता है अस्मिता इत्यादि प्रकट हो जाता है होगा कि नहीं होगा हाँ जी अभी यदि मान लीजिए कि अभी हम कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ बहुत बड़ा ईमानदार हूँ अब मैं ईमानदार हो गया और यदि मान लीजिए कोई इतना करोड़ रुपए आ गया अरब रुपए आ गया और वह उपस्थित हो गया और उस समय वह फिर उसके प्रति जो लालच आ गया तो आ गया ना उपस्थित हो गया ना तो हम कह रहे हैं कि हम ब्रंचारी है की हम ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी है हमें स्त्री इत्यादि के प्रति आसक्ति नहीं है और जब भी वह उपस्थित हो गया तो वह वह जो स्व माने राग के उद्बोधक जो उद्बोधक जो कारण है स्त्री उसके होने पर राग अभिव्यक्त हो गया उसके प्रति आसक्ति okay. हम ये नहीं कह सकते कि जो पदार्थ हमारे पास नहीं है तो अब अभी नहीं आ रहा तो ऐसी उस समय परीक्षा तो तब होती है कि जब सामने वस्तु हुआ और उसके बाद ना आए तो प्रतिपक्ष भावना से हटेगा इसलिए करें कि यथिव प्रतिपक्ष भावना निवृत्त जैसे ही प्रतिपक्ष की भावना से प्रतिपक्ष भावना से राग इत्यादि अस्मिता इत्यादि निवृत्त होता है तथे ही वैसे ही स्व व्यंज कांजन व्यंजकांजने मने राग इत्यादि के उद्बोधक कारण के द्वारा अभिव्यक्त अभिव्यक्त हो जाता है अस्मिता इत्यादि इति सर्व एव अमी क्लेशा अविद्या भेदा इसलिए सभी क्लेश मने अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये जो क्लेश है अविद्या के भेद हैं। ये जितना भी कहा जा रहा है ऊपर हालांकि में बीच बीच में अविद्या भी नाम ले लिया हुआ हूं परंतु ये समझेगा प्रसंगानुसार यही समझ में आ रहा है कि अस्मिता पर चर्चा की जा रही है वो जो चार है ना आगे उत्तर का उस पर चर्चा की जा रही है, है? तो ये सर्व एवं अमी क्लेशा ये सभी क्लेश अविद्या भेद अविद्या के ही भेद है कस्मात क्यों अविद्या के भेद हैं? क्यों अविद्या के भेद हैं भाई बोलते सर्वेशु अविद्या भाई सभी में, में, में, में राग में द्वेश में अभिनिवेश में अविद्या ही प्राप्त होती है अविद्या अविद्य अविद्या एवं अविद्या ही अभिप्लवते अविद्या ही गति करती है अविद्या ही प्राप्त होती है अविद्या की प्राप्ति हो अर्थात बिना अविद्या के अस्मिता नहीं हो सकता बिना अविद्या के राग नहीं हो सकता बिना अविद्या के द्वेष नहीं हो सकता बिना अविद्या के अभिनिवेश नहीं हो सकता समझ गए इसलिए सर्वे शु अस्मितादिश मैंने सभी अस्मितादियों में अविद्या ही अभिप्लवतेद्या ही प्राप्त है अविद्या की ही प्राप्ति होती है अविद्या ही गति करती है अभी मैने सबसे प्लबते पुलंगत अभि मने सबोर से गति करती है हाँ, कैसे उदाहरण दे रहा है देखिए, याद अविद्या वस्तु आकार्य तद एव अनुशेरते क्ले बोल रहे हैं कि अविद्या के द्वारा जो वस्तु आकार्य आकारित होती है जो वस्तु जिस रूप में आकारित होती है जो वस्तु जिस रूप में दिखाई देती है आकार थे आकारित होती है दिखाई देती है तो अविद्या के द्वारा जो वस्तु जिस रूप में आकारित आकारित होती है दिखाई देती है तदेव अनुशेरते क्लेशा क्लेश, क्लेश जो है उसका ही अनुसरण करता है माने अविद्या के द्वारा अविद्या के माने हमने क्या अब जैसे राग है राग है हमने क्या सोचा ओ हो हो हमने क्या सोचा कि ये जो वस्तु है हमें सुख देने वाला है ये जो वस्तु है ये जो मिठाई है हमें आनंद देने वाला है ये संसार की जो वस्तु हमें आनंद देने वाला है ये स्त्री जो है हमें आनंद देने वाली है ये बच्चे जो है हमें आनंद देने वाले हैं सुख देने वाले हैं ये जो जब ऐसा मन में आया तभी तो उसके प्रति राग हुआ नहीं समझे हाँ जी जब तक मन में अविद्या नहीं आएगी क्योंकि संसार के हर चीज में चार प्रकार के दुख है चाहे वह बेटा हो चाहे वह बेटी हो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो संसार का कोई भी चीज क्यों ना हो तो ये व्यक्ति के मन में सबसे पहले ये आता है कि भाई इससे मुझे दुख मिलता इस देश ये मुझे दुख देने वाला है तो ये हमें दुख देने वाला है करेला हमें दुख देने वाला है ऐसा जब मन में सोचते हैं उसके बाद ही उसके प्रति तो की भावना होगी कि द्वेष पहले आ जाएगा मैंने द्वेष पहले नहीं आएगा पहले अविद्या आएगी पहले अविद्या मैंने अभिद इसलिए सब में अविद्या है सबके साथ अविद्या जुड़ा हुआ है कि अस्मिता जब आती है कि मन और बुद्धि को जो आत्मा और बुद्धि को मन को एक जो समझना होता है अविद्या आती है अविद्या आती है कि भाई ये दोनों एक है तभी व्यक्ति समझता है अस्मिता है ना जी तो इसीलिए ये मुझे ये वस्तु हमको सुख देने वाला है ऐसे मन में जब भावना आती है तब व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति राग करता तो अविद्या गई ना पहले ये समझता ही नहीं है कि जो है कि ए, क्या कहते हैं कि संसार के हर चीज में चार प्रकार का दुख है परिणाम ताप संस्कार और गुण गुणवृत्ति विरोध उसको पता ही नहीं है उस पर वह सोचता ही नहीं है तो इसलिए पहले अविद्या राग्न सब निवेश आया समझे इसलिए करके सर्वेशु अविद्यालबते सभी सबों में अविद्या सबों में अविद्या ही है अविद्या ही गति करती है अविद्या ही प्राप्त होती है पहले अविद्या उदोर यद अविद्या वस्तु आकारित अविद्या के द्वारा जो वस्तु आकारित होती है किस रूप में जिस रूप में आकारित होते हैं? जिस रूप में देखी जाती है दिखाए दिखाई जाती है क्लेश जो है अस्मिता जो क्लेश है उसको ही अनुसरण करता है उसको ही अनुसरण करता है है ना जी अविद्या से जैसा दिखाया उस वस्तु को तो वह तो तदेव उस वस्तु का अनुसरण मतलब क्लेश जो है अभी सबनी जो क्लेश है उसका ही अनुसरण करता है जिस रूप में दिखाया उसी रूप में उसको ही अनुसरण करता है ये क्लेश आगे करें कि विपर्यास प्रत्येक उपलब्धे अक्षीय माना चा अविद्या अनुक्षीय बोलते विपरीत ज्ञान के समय जब उल्टा ज्ञान हो गया कि ये मुझे सुख देने वाला है ये हमें दुख देने वाला है इत्यादि जो उल्टा ज्ञान हो गया तो उस उल्टा ज्ञान के समय विपरीत ज्ञान के समय माने उल्टा माने विपरीत विपर्यने मिथ्या विपर्यो ही मिथ्या ज्ञानम ना जी भी वृती है ना जी आजीव, आजीव, तो विपर्यास प्रत्यय काल मैंने उल्टा ज्ञान के समय प्रत्येबंध ज्ञान जब तो मिथ्या जन उल्टा ज्ञान होगा तो उल्टा ज्ञान के समय ये जो है अस्मिता राग देश इत्यादि उपलब्ध होते हैं और उल्टा ज्ञान ही तो अविद्या है आजीव. उल्टा ज्ञान ही तो अविद्या ना जी तो विपरीत ज्ञान के समय ये अस्मिता राग द्वेश उपलब्ध होते हैं यह अस्मिता रागनिवेश वर्तमान होते हैं और क्षीय अविद्याम क्षीयमाणाम चिद्याम और जब अविद्या क्षीण हो जाता है अविद्या के क्षीण होने पर उसके पीछे पीछे राग द्वेष द्वेश भी क्षीण हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं मने क्षीयमाणाम चविद्याम का शब्दार्थ हुआ क्षीण होती हुई अविद्या के अनुमने पीछे क्षीयते मने क्या क्षीर हो जाते हैं अस्मिता राग सभनिवेशा क्लेशा क्षीयते मैंने अविद्याग अविद्या नष्ट हुई कि अस्मिता राग हो गया और अविद्या है तो वह अस्मिता राग सभनिवेश लब्ध वृत्ति वाला है वह वा उपलब्ध हो जाते हैं समझ गए जी हाँ जी यही करते विपर्यास प्रत्यय काले उपलब्ध काल है संधि हो गई है यहाँ पर काल उपलब्ध काले ए उपलब्ध लग गया है और य को जो है लोपाकल का लोप हो गया इसलिए विपर्यास प्रत्यय काल उपलब्ध करेंगे तो विपर्यास प्रत्येक काले उपलब्यंते मने विपरीत ज्ञान के समय वो अस्मिता राग देश अभनिवेश उपस्थित होते हैं उपलब्ध होते हैं प्राप्त होते हैं और क्षीमाणाम और क्षीण होती हुई अविद्या के अनुपीछे पश्चात क्षीयंते माने ये अस्मिता रागविश अभिवेशा क्षीयंते अविद्यामिता नष्ट हो जाते हैं समझ गए क्षीण हो जाते हैं कोई प्रश्न नहीं समझ गया दे, हां दे। तो मंत्र पाठ करें हाँ जी ओ पूर्ण मद पूर्ण मदर्ण पूर्ण मुदच्य पूर्णस्ट पूर्णमादायशिष्य ओम क्या शांति शांति नमस्ते जी नमस्ते आपका बहुत बहुत धन्यवाद